केप किंग हैरी हुडिनी की कहानी लेखन जॉन अर्नस्ट हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी एरिक वाइस का जन्म 24 मार्च 1874 के दिन बोडापेस्ट हंगरी में हुआ था उसी वर्ष उसके पिता ने एक विवाद के पश्चात एक व्यक्ति को द्वंद्व युद्ध में मार डाला इसी कारण अपनी पत्नी और चार बच्चों के साथ उसके पिता को एपल्टन विस्कॉन्सन भाग जाना पड़ा परिवार के पास पैसों की कमी थी जब एरिक के पिता को रबाई का पद खोना पड़ा तो वाइस परिवार दरिद्रता के कगार पर पहुंच गया एरिक कभी छोटा ही था पर घर खर्च के बिल अदा करने के लिए वो जूते पॉलिश करता घरों में अखबार बांटता लेकिन जैसे जैसे परिवार में और बच्चों का जन्म होता रहा घर खर्च बढ़ता ही गया जब एरिक 14 साल का था वाइस परिवार अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के विचार से न्यूयॉर्क आ गया एक दिन एरिक जो अब बेरोजगार था ने कुछ लोगों को कतार में खड़े देखा यह सब सहायक नेक्टाई कटर की नौकरी के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे एरिक को लगा कि अगर वो कतार के अंत में खड़ा हुआ तो कतार में उसके आगे खड़े किसी व्यक्ति को ये नौकरी अवश्य मिल जाएगी बड़े विश्वासपूर्वक और शांत भाव से उसने घोषणा कर दी कि नौकरी किसी को दे दी गई थी कतार में खड़े लोग निराश होकर लौट गए फिर वो कार्यालय के भीतर गया और वो नौकरी उसने पाली ये एक कुत्सित चाल थी लेकिन एरिक को अपने परिवार के लिए पैसों की बहुत जरूरत थी अगले ढाई वर्षों तक एरिक ने अपने दिन नेक्टाई बनाने में बिताए और शाम के समय वो जादू पर किताबें पढ़ता और बाजीगरी और करतबों का अभ्यास करता एक किताब जो उसने पढ़ी वह फ्रांस के प्रसिद्ध जादूगर रोबैर्थ उदा के विषय में थी उस जादूगर ने यूरोप के राजाओं और रानियों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया था एरिक को ये किताब बहुत अच्छी लगी और उदा को वो अपना हीरो मानने लगा एक मित्र ने सुझाव दिया कि अगर एरिक हदा के नाम के अंत में आई लगा दे तो हुदा का नाम का अर्थ हो जाएगा हुदय जैसा ये बात सुनकर एरिक ने अपना नाम रख लिया हुडीनी उसने अपना पहला नाम एरिक बदलकर हैरी कर लिया क्योंकि हैरी उसके उप नाम जैसा ही था सत्रह वर्ष का होने पर हैरी को लगा कि वह जादूगर के रूप में काम करने के लिए तैयार हो गया था उसने अपनी नौकरी छोड़ दी उसने अपने कर्तव्य का एक शो बनाया जिसका नाम रखा हुडीनी बंधु द हुडीनी ब्रदर्स आरंभ में उसका साथी, उसका एक मित्र था लेकिन कुछ माह बाद उसका छोटा भाई थियो उसके साथ हो गया जहाँ भी भाइयों को दर्शक मिलते वहीं वो, वो अपना प्रदर्शन करते पार्टियों में क्लबों में या कॉफी हाउसों में फिर उन्हें एक बड़ा अवसर मिला एक दिन इंपीरियल म्यूजिक हॉल में आयोजित एक प्रोग्राम के लिए पहले प्रदर्शन के कलाकार नहीं आए भाइयों को उन लोगों की जगह अपने कर्तव्य दिखाने का अवसर दिया गया उस रात दोनों भाई व्यग्र थे अंतिम कर्तव्य तक सब कुछ सही हुआ अंतिम कर्तव्य का नाम था बोरी और बक्सा सैक एंड ट्रंक इस करतब में थियो के हाथ उसकी पीठ पीछे बांध उसे एक बोरे में बंद कर दिया जाता था फिर उस बोरे को लकड़ी के एक बड़े बक्से में रख दिया जाता था हैरी बक्से को ताला लगाकर रस्सी से बांध देता था और उसके चारों ओर एक पर्दा कर देता था फिर वो दर्शकों से कहता था जब मैं तीन बार ताली बजाऊंगा तब आपको एक चमत्कार दिखाई देगा जब यह कर्तब सही ढंग से किया जाता तब हैरी पर्दे के पीछे चला जाता था और झटपट भाई की जगह बक्से में छिप जाता था दर्शकों को तीन तालियों की आवाज सुनाई देती थी और थी पर्दे से बाहर आ जाता था बक्से के अंदर रस्सी से बंधा हैरी होता उसके हाथों पर ताला लगा होता लेकिन उस रात तालियां नहीं बजी एक लंबे और अपमानजनक अंतराल के बाद स्टेज के पर्दे गिरा दिए गए थियो वो औजार लाना भूल गया था जिससे बक्सा खोला जाता था इस असफलता के बाद हुडिनी भाइयों को न्यूयॉर्क में काम मिलना कठिन हो गया इसलिए वो वहां से मिडवेस्ट चले गए वहां वो उन जगहों में अपने कर्तब दिखाने लगे जहां टिकट बहुत सस्ती थी और जिन्हें डाइम म्यूजियम कहा जाता था कभी कभी वो दिन में बीस शो तक करते थे अठारह में वो न्यूयॉर्क लौट आए थे लेकिन वो अभी भी डाइम म्यूजियम में अपने कर्तव्य दिखा रहे थे उसी वर्ष बसंत में हैरी की मुलाकात ब्रुकलिन की एक दुबली पतली काले बालों वाली लड़की से हुई जो द फ्लोरल सिस्टर्स के नृत्य और गीत प्रदर्शन में भाग लेती थी लड़की का नाम भारी भरकम था वेल हेल्थ लेकिन हैरी ने इस नाम को छोटा करके बैस बना दिया इस भेंट के दो सप्ताह बाद उन्होंने विवाह कर लिया अब बैस ने थियो की जगह ले ली इसकी फुर्ती और उसका छोटा आकार बोरी और बक्से वाले करतब में बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ। बैस के साथ प्रदर्शन करते हुए हैरी ने एक नया करतब सीखा हथकड़ी खोलना हैरी ने पाया कि एक हथकड़ी को खोलना उतना कठिन नहीं था जितना आम लोग समझते थे एक ही चाबी कई प्रकार की हथकड़ियां खोल सकती थी धातु का एक गोल घुमाया हुआ टुकड़ा जिसे पिक कहा जाता था किसी भी हथकड़ी को खोलने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता था प्रचंड उत्साह के साथ वो हथकड़ियां खोलने का तरीका सीखने लगा उसने तालों के विषय में किताबें पढ़ी ताले बनाने वालों से जानकारी प्राप्त की तालों के अनोखे और पुराने मॉडलों की उसने जांच की और घंटों तक ताले खोलने का अभ्यास किया आखिरकार उसे अपनी कला को परखने का एक अवसर मिला सैन फ्रांसिस्को में उसने स्थानीय पुलिस को चुनौती दी कि वो अपनी कोई भी हथकड़ी लगाकर उसे कैद कर ले जांच के दिन हैरी ने अपने सब कपड़े उतार दिए और तब एक डॉक्टर ने उसकी तलाशी ली कि कहीं उसने कोई चाबी या पिक छिपाकर तो नहीं लाया था फिर हैरी के हाथ पांव बांध दिए गए दस हथकड़ियों की एक चेन बनाकर उसके हाथों और टकरों को बांध दिया गया फिर पुलिस ने उसे एक में बंद कर दिया कोई तरीका दिखाई नहीं दे रहा था कि हैरी अपने को इस कैद से कैसे छुड़ा पाएगा दस मिनट बाद हैरी अलमारी का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया हैरी कैद से छूट गया था वर्ष 1900 की बसंत आते आते इस प्रदर्शन को सफलता मिलने लग गई थी लेकिन हैरी संतुष्ट नहीं था नए और अधिक दर्शकों के प्रलोभन में वो और उसकी पत्नी यूरोप की ओर चल दिए यह प्रदर्शन वहां के लोगों को बहुत पसंद आया रशिया में उसने जार की पुलिस को चुनौती दी कि वो उसे उस वैन में बंद कर दें जिसमें वो कैदियों को ले जाते थे वैन स्टील की बनी थी पिछली तरफ एक दरवाजा था जिस पर बाहर से ताला लगाया जाता था उस दरवाजे के ऊपर एक खिड़की थी उस पर स्टील की चार सलाखें लगी थी रशिया के पुलिस को पूरा विश्वास था कि उस वैन से निकलकर बाहर नहीं आ सकता था उन्होंने उसके कपड़े उतारकर उसके शरीर की जांच की कि उसने कोई चाबी या औजार तो नहीं छिपा रखा था फिर उन्होंने उसके हाथों में हथौड़ी लगा दी और पाव भी बांध दिए एक टखने को दूसरे टखने से एक जंजीर के साथ बांध दिया फिर उसे वैन में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया गया सिर्फ 28 मिनटों में हैरी वैन से बाहर आ गया वैन का दरवाजा बंद ही था हथकड़ियां वैन के अंदर थीं। यूरोप में पांच वर्ष बिताने के बाद हैरी और बैस अमेरिका लौटा आए अब तक हुडीनी एक स्टार बन चुका था वॉशिंगटन की एक जेल से नाटकीय ढंग से छूटकर उसने सनसनी फैला दी जिस कोठरी में उसे बंद किया गया था उसमें कुछ वर्ष पहले चार्ल्स गिटाऊ को कैद रखा गया था उस आदमी ने राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड की हत्या की थी वास्तव में पुलिस का मानना था कि उस कोठरी से भाग निकलना असंभव था कोठरी ईटों की बनी थी उसका दरवाजा मजबूती से बंद हो जाता था दरवाजे को स्टील की एक सलाख से बंद किया जाता था जिसके एक सिरे पर एक मजबूत ताला लगाया जाता था ताला कोठरी में बंद कैदी की पहुंच से बहुत दूर था पुलिस ने हुडीनी को एक कोठरी में और उसके कपड़ों को दूसरी कोठरी में बंद कर दिया दो मिनटों में ही हुडिनी कोठरी से बाहर आ गया वो हॉल में दौड़ता गया उसने अन्य कोठरियों के दरवाजे खोल दिए और उनमें बंद कैदियों को उनकी कोठरियों से निकालकर दूसरी कोठरियों में बंद कर दिया एक कैदी चिल्लाया क्या तुम मुझे जेल से छोड़ रहे हो कैदियों को नई कोठरियों में बंद कर हुडीनी ने अपने कपड़े पहने और आश्चर्यचकित जेल वार्डन के सामने उपस्थित हुआ उसे कोठरी से बाहर आने में मात्र सत्ताईस मिनट लगे थे अपने कैदियों को भिन्न कोठरी में देखकर वार्डन और भी हैरान हो गया लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हुडीनी नए नए कर्तव्यों के बारे में सोचता रहता था डिट्रॉयट में उसने एक पुल से कूदने का निर्णय लिया अपने कर्तव्य को और भी आश्चर्यजनक बनाने के लिए उसने सर्दियों में कूदने की योजना बनाई घर पर वह पानी और बर्फ से भरे टब में कूदने का बार बार अभ्यास करता रहा वो जानता था कि ठंडे जमे हुए पानी के आघात को वो सह सकता था जिस दिन उसने कर्तव्य दिखाना था उस दिन उसने एक लिफाफे के ऊपर अपनी वसीयत लिखी उसमें बस इतना लिखा मैं अपना सब कुछ बैस को देता हूं फिर हुडीनी जमी हुई डिट्रॉइट नदी के 25 फुट ऊपर बैले आइलैंड पुल पर खड़ा हो गया और फोटोग्राफर उसके चित्र लेने लगे वो कमर तक नंगा था उसकी कलाइयों पर दो हथकड़ियां लगी थी सुरक्षा के लिए एक फुट लंबी रस्सी उसके कमर से बनी हुई थी अचानक हुडीनी कूदा हवा को चीरता हुआ उसका शरीर नीचे आया और नदी के पानी से टकराया पुल और नदी किनारे खड़े लोग भय और आश्चर्य से उसे देख रहे थे आखिरकार हुडिनी हथकड़ियों के बिना पानी से बाहर आया और प्रतीक्षा में खड़ी नाव की ओर तैरने लगा उसे देखकर लोग तालियां और सीटियां बजाने लगे हुडिनी जब अपने होटल वापस लौटा तो उसकी पत्नी बहुत क्रोध में थी बैस जो कर्तव्यों में भाग नहीं लेती थी और उसकी सलाहकार बन गई थी इस करतब के बारे में कुछ नहीं जानती थी उसे लगा कि हुडिनी ने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया था 1908 के आरम्भ में हुडिनी ने एक नया करतब अपने प्रदर्शन में जोड़ लिया था इस करतब का नाम था वाटर कैन करतब में प्रयोग लाए जाने वाला कैन लोहे का एक बड़ा डिब्बा था एक बोतल के समान इसकी सतह झुकी हुई थी दर्शकों में से कुछ लोगों को कैन की जांच करने के लिए बुलाया गया ताकि लोग देख लें कि उसमें कोई चाल नहीं थी कर्तव्य शुरू करने से पहले हुडिनी के एक सहायक ने कैन को पानी से भर दिया हुडिनी के हाथों पर हथकड़ी लगा दी गई सिर्फ एक नहाने का सूट पहने हुडिनी कैन के अंदर चला गया उसके अंदर जाते ही उसके सहायक ने कैन का ढक्कन बंद कर दिया उस पर छह ताले लगा दिए फिर कैन के चारों ओर पर्दे कर दिए पर्दे पर एक रोशनी चमकने लगी और ऑर्केस्ट्रा पर एक धुन बजने लगी तीस सेकेंड बीत गए फिर एक मिनट बीत गया दर्शक सांस रोक बैठे थे डीनी पानी के अंदर ही था डेढ़ मिनट बीत जाने पर उसका एक सहायक एक कुल्हाड़ी लेकर कैन के पास खड़ा हो गया आवश्यकता पड़ने पर वो कैन को काटने के लिए तैयार था दो मिनट बीत गए दर्शक अपनी कुर्सियों पर बैठ नहीं पा रहे थे उन्हें डर था कि कुछ अनहोनी घटित हो गया था तीन मिनट के बाद सहायक ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई जैसे कि वो कैन तोड़ने वाला था और तभी हुडीनी कैन से बाहर आ गया उसके हृष्ट शरीर से पानी नीचे बह रहा था वाटर कैन पर अभी भी ताला लगा था अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रहने के इरादे से हुडिनी हमेशा अपने कर्तव्यों में कोई न कोई बदलाव लाता रहता था वाटर कैन कर्तब दिखाने के कुछ वर्ष बाद हुडिनी ने उससे भी साहसिक करतब जिसका नाम चाइनीज वाटर टॉर्चर सेल था दिखाना शुरू किया इस कर्तब में वो एक लकड़ी के बने टैंक का उपयोग करता था जिसके अंदर धातु की परत लगी थी टैंक के एक तरफ शीशा था हुडीनी के सहायक ने टैंक को पानी से भर दिया और उसके अंदर एक पिंजरा रख दिया हुडीनी के पांव लोहे के फ्रेम में बांध दिए गए हुडीनी को सिर के बल टैंक के अंदर डाल दिया गया दर्शक उसे शीशे के अंदर देख सकते थे फिर टैंक को ऊपर से बंद कर दिया गया टैंक को पर्दों से बनी एक अलमारी से ढक दिया गया ऑर्केस्ट्रा पर ड्राइवर नाम का संगीत बज रहा था दो सहायक कुल्हाड़ियां लिए तैयार खड़े थे अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए टैंक में एक वेल्व भी लगाया गया था अगर हुडीनी किसी मुसीबत में फंस जाता तो टैंक खाली करने के लिए यह वेल्व खोला जा सकता था टैंक के अंदर जाने के दो मिनट बाद हुनी मुस्कुराता हुआ पर्दे के पीछे से बाहर आ गया दर्शक खुशी से चिल्ला पड़े जनवरी 1918 में हुडीनी ने अपना सबसे आश्चर्यजनक कर्तब न्यूयॉर्क के हिपोड्रोम थियेटर में दिखाया उसने एक विशाल हथनी जैनी को गायब कर दिया उसका महावत जैनी को स्टेज पर लाया उसके गले पर एक हल्के नीले रंग का रिबन हुआ था। उसकी पिछली टांग पर एक नकली घड़ी बंधी थी हुडिनी ने दर्शकों से कहा जैन्नी अब मुझे एक चुम्बन देगी। ने अपनी उठाई लगा कि वो वही करने वाली थी जो हुडिनी ने कहा था हुडिनी ने उसे चीनी का टुकड़ा खिलाया 16 सहायक एक विशाल अलमारी स्टेज पर धकेल कर लाए उन्होंने उसे घुमाया ताकि दर्शक देख ले कि वह बिल्कुल खाली थी फिर जैनी को महावत उसे अलमारी के अंदर ले गया और सहायकों ने उसे पर्दों से ढक दिया जब पर्दे दोबारा खोले गए तो अलमारी खाली थी जैननी गायब हो गई थी कई जादूगरों ने कहा कि वो इस कर्तब का राज जानते थे लेकिन कोई भी ऐसा करतब दिखा नहीं पाया कुछ समय तक फिल्मों में काम करने के बाद हुडीनी ने प्रेतात्मवादियों की कलई खोलने का अभियान शुरू किया प्रेतात्मवादी दावा करते थे कि वह मृत लोगों से संदेश ला सकते थे और उन्हें संदेश भिजवा सकते थे जो लोग अपने मृत संबंधी या मित्रों से बात करना चाहते थे उनसे ये लोग पैसे लिया करते थे हुडिनी को लगा कि प्रेतात्मवादी कपटी लोग थे वो जानता था कि प्रेतात्मवादी किस तरह बहकाकर लोगों में ये विश्वास पैदा कर देते थे कि उन्होंने मृत लोगों के साथ बात की थी उसने भी मृत लोगों से बात करने के कर्तव्य दिखाए जब भी संभव होता वो लोगों को समझाता कि उनके साथ छल किया जा रहा था क्लीवलैंड ओहायो में हुडीनी एक प्रेतात्मवादी जॉर्ज रेनर की एक मीटिंग में गया हुडिनी साबित करना चाहता था कि रैनर धोखेबाज था और इसलिए अपने साथ वो काउंटी प्रोजिक्यूटर और एक रिपोर्टर को गवाह के रूप में ले गया था हुडिनी ने पुराने कपड़े और आंखों पर चश्मा पहनकर अपना भेष बदल रखा था ताकि कोई उसे पहचान न पाए हुडिनी और अन्य लोग जो मीटिंग के लिए आए थे उन्होंने प्रवेश के लिए पैसे दिए थे सब एक बड़े मेज के चारों ओर बैठे थे रैनर ने कहा कि हर आदमी अपने निकट बैठे व्यक्ति के घुटनों पर अपने हाथ रख दे फिर उस प्रेतात्मवादी ने रोशनी बंद कर दी और आत्माओं को बुलाने लगा उसकी पुकार के उत्तर में अनोखी खटखटी आवाजें आने लगी फिर अंधेरे में किसी की बात करने की आवाज सुनाई दी गिटार बजने लगा भोपू अपने आप हवा में उड़ने लगे और फिर मेज पर आ गिरे अचानक हुडिनी ने अपनी फ्लैशलाइट जला दी मिस्टर रैनर उसने कहा तुम धोखेबाज हो रैनर के हाथ कोयली की कालिक से काले हो गए थे मीटिंग के दौरान हुडीनी ने भोपुओं पर कालिक लगा दी थी जब रैनर ने भोपुओं को हवा में घुमाया तो उसके हाथों में कालिक लग गई वो तो लोगों को भ्रमित कर रहा था कि भोपुओं को आत्माओं ने हवा में घुमाया था हाथों पर कालिक लगने से उसकी पोल खुल गई थी और उसे जेल हो गई 22 अक्टूबर 1926 के दिन मॉन्ट्रियल के प्रिंसेस थिएटर में हुडिनी अपना करतब दिखा रहा था दोपहर बाद हुनी ड्रेसिंग रूम में आराम कर रहा था मैगिल विश्वविद्यालय के कई छात्र उससे मिलने आए उनमें एक छात्र जे गॉर्डन व्हाइट जो एक छह फुट लंबा तगड़ा युवक था उसने हुडिनी से पूछा हुआ घायल नहीं होता था, था। सहमति व्यक्त की व्हाइट हेड ने कहा कि क्या वो उसे कुछ घूसें मार सकता था हुडीनी ने हामी भर दी इससे पहले की हुडीनी अपनी पेट की मजबूत मांसपेशियों को अकड़ा कर घूसों के लिए तैयार कर पाता व्हाइट हेड ने घूसा मार दिया हुडिनी के रोकने से पहले उसने तीन और घूसे उसके पेट में मार दिए उस दोपहर हुडिनी को पेट में बहुत दर्द हुआ जब तक शाम का प्रदर्शन खत्म हुआ वो बहुत तकलीफ में था इस घटना के अगले दिन में प्रदर्शन बंद हो गया एक दिन बाद ही उसे डिट्रॉयट में प्रदर्शन करना था दर्द के बावजूद हुडीनी प्रथम शो में भाग लेना चाहता था क्योंकि वो दर्शकों को निराश नहीं करना चाहता था शो खत्म होने के बाद डॉक्टरों और परेशान बैस ने उसे अस्पताल ले जाने के लिए मना लिया अस्पताल में उसके दो ऑपरेशन हुए पर एक सप्ताह बाद उसकी मृत्यु हो गई उसकी मौत का कारण था अपेंडिक्स का फटना फुडीने के कई कर्तव्यों का राज उसके साथ ही दफन हो गया लेकिन कुछ की जानकारी उपलब्ध है वो अपने पाँव से गांठें खोल सकता था चैंपियन तैराकों से भी अधिक समय तक वो अपने सांस रोक सकता था छोटे आलू के बराबर की चीजें वो निकल सकता था और फिर उन चीजों को इच्छानुसार मुँह से बाहर निकाल सकता था अपनी मांसपेशियों पर उसका ऐसा नियंत्रण था कि वो लोगों के सामने किसी भी हथकड़ी से बाहर आ सकता था लेकिन ये कौशल और क्षमता उसने सरलता से अर्जित नहीं की थी इसके लिए उसने वर्षों कठोर मेहनत की थी हुडिनी दिन में पांच घंटे से अधिक कभी नहीं सोया था कभी कभी वो बिना कुछ खाए बारह घंटे लगातार अभ्यास करता था फिर दूध में कच्चे अंडे मिलाकर झटपट पी लेता था और अभ्यास करने लगता था हर करतब के हर पहलू की वो बार बार जांच करता था भाग्य या संयोग पर वह बिल्कुल निर्भर नहीं करता था प्रदर्शनों की भव्यता साहस और कठोर परिश्रम से हुडिनी अपनी कला में सबसे श्रेष्ठ बन गया था उसके जैसा बाजीगर पहले कभी नहीं हुआ था और शायद उस जैसा दोबारा होगा भी नहीं